नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर आज के शो में हमारे साथ दिनेश कुमार पटेल जी हैं जो कल्चरल इवेंट के चेयरपर्सन हैं तो आईओन से बात करते हैं कि किस तरह से वो अपना सर्विस देते हैं लोगों को किस तरह कल्चर के बारे में बताते हैं आप सभी की तरफ से दिनेश कुमार पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में दिनेश कुमार पटेल जी मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे जुड़े कल्चर वाले मैं इस फील्ड में जब छोटा था बीस साल का तब से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करके बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी मैंने अपना नाम जमाया हुआ है और कई फिल्म स्टार के साथ मैंने स्टेज प्रोग्राम किए हैं सबसे अच्छा है एक इवेंट के बारे में बताइए जो आपको अभी याद है पूरी तरह से मैंने तीस एक को प्रोग्राम किया था सरदार पटेल स्टेडियम में अहमदाबाद आशा जी का शो किया था जो सरदार पटेल स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 लोगों की थी और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 50,000 लोग आए थे और इतना प्रोग्राम अच्छा रहा था तो तब आशा जी ने जब मैं उनके होटल से स्टेडियम लेके गया तब आशा जी ने स्ट्रीट पे आके बोला कि क्या बात है दिनेश मुझे आज ऐसा लगा कि मैं इंदिरा गांधी जी क्योंकि बहुत सारे पुलिस की गाड़ी थी लाल लाइट करके बीच में की थी तो उनको बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं बहुत ही अच्छा रहा पोगा बहुत ही अच्छा एक जो इवेंट आपने किया उसके बारे में बताएं मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव आते हैं तो इस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करने में या कोई भी इवेंट करने में क्या क्या फेस करना पड़ता है इवेंट ऑर्गेना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं जैसा कि स्टार्टिंग करें तो स्टेडियम बुकिंग करना आर्टिस्ट का बुकिंग करना बाईचांस अगर उस समय पर आर्टिस्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ सकता है तो जो पब्लिसिटी है ये वो है काफ़ी खर्चा होता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है कभी कभी लॉस भी होता है सक्सेसफुल इवेंट बनाने के लिए किस तरह की बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा हमको समझो मुझे एक इवेंट करना है अच्छी तरह से जैसे आपने बोला आशा जी का एक प्रोग्राम हमने किया तो उसी तरह के प्रोग्राम समझो छोटा बड़ा अपने को ऑर्गेनाइज वेल मैनेज रूप से करना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है किस तरह से हमको उसको प्रोग्रेसिवली करना है मैं तो आज जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं अभी तो बहुत सारे पैसे हो, हो जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो इंडिया है जो उनको वेदर का कुछ ठिकाना नहीं रहता है तो सबसे पहले जो भी आप इवेंट करते हो तो उनका तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है चाहे उस समय उस दिन बारिश आए तूफान आई आए या, या कुछ भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम अपना जो आप पैसा लगाते हो वो डूब नहीं जाता नंबर वन नंबर टू जो भी आप जहाँ पे प्रोग्राम करना चाहते हैं उनका सब परमिशन लेना पड़ता है पुलिस कमिश्नर का परमीशन लेना पड़ता है अगर गाँव का कोई कस्बा है तो उनका कलेक्टर का परमीशन लेना पड़ता है दूसरा कि जो आर्टिस्ट आने वाले हैं तो कट टू कट उसको लाना नहीं चाहिए एक दिन पहले लाना जरूरी है क्योंकि फ्लाइट का होता है फिर इधर का होता है तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है और अभी क्या है कि ऑडियंस जो होती है वो ऑडियंस क्या करती है कि जो भी स्टार का करो या कोई भी प्रोग्राम करो वो पर्सन आ जाता है बाद में टिकट लेने जाते हैं अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज पहले ऐसा था कि ये बुकिंग करते थे ये करते थे अभी वो नहीं है कि आएगा नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा ऐसा कुछ होता है ये सब पहलू सब ध्यान में रखना पड़ता है आज से कुछ 10 साल 15 साल पहले अगर हम लोग देखें इवेंट करने में बहुत इजी होता था और आज आ, उतना ही सिंपल है या उतना ही आपको लगता है कि अच्छी तरह से कर सकते सक पहले में क्या था कि पहले हर स्टेट में अलग अलग से रूल्स होते थे मनोरंजन के लिए तो हमारे जो गुजरात में था वो पैंतीस रुपये के ऊपर अगर हम रखते हैं तो मनोरंजन कर बढ़ना पड़ता था हमको उसके लिए कलेक्टर से ये है ई ब्रांच है सब हम परमिशन लानी पड़ती थी वो परमिशन दे बाद में हम प्रोग्राम कर सकते थे अगर वो परमिशन नहीं लाते तो गुजरात में तो हमारा क्या था कि सिक्सटी सेवन परसेंट मनोरंजन कर ले लेते थे टिकट के बिकने से पहले मुझे आज भी याद है लता दीदी का प्रोग्राम में 95 में ऑर्गेनाइज कर रहा था तब गुजरात की यही परिस्थिति थी कि 35 रुपये के ऊपर अगर हम रखते हैं तो टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता था तो हमने पूरी परमिशन ले ली कंप्लीट कर लिया फिर बाद में क्या हुआ कि मीडिया वाले भी आए ये आए तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा हमको प्रॉब्लम रहा और कलेक्टर ने हमारा हमें जो परमिशन दी थी वो कैंसिल कर दी हमको एंड एंड टाइम और सिर्फ दो तीन दिन ही बाकी थे मैंने दीदी से बात की कि दीदी ऐसा ऐसा है क्योंकि उसमें भी था क्या कि हम भी प्रोग्राम करते थे दूसरे लोग तो कंपटीशन रहती थी तो हमको नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ तो उस टाइम पे 95 में तब ये टीवी और सब नहीं थे तो हम रेडियो पे ऐड करते थे रेडियो पे करते थे चैनलों पे करते थे तब ये सब होता था फिर क्या है कि होर्डिंग्स लगाते थे बड़े बड़े और उसमें हम जाहरा पेपर जाहरात करते थे और इसमें क्या है कि हर स्टेट में दो चार पेपर्स मीडिया वाले होते हैं तो अगर एक को देते हैं तो दूसरा बोलता है कि अगेंस्ट में जाते हैं तो उस टाइम नाइन्टी फाइव में जब मैंने दीदी का शो किया था और रैंड मोमेंट पर मुझे कैंसिल करना पड़ा उस टाइम पे नाइन्टी फाइव में मुझे पचास लाख का लॉस हुआ था बहुत ही खराब परिस्थिति थी और मुझे आपने बोला कि उतार चढ़ाव क्या है तो ये उतारता है अच्छा एक सबसे अच्छा सक्सेसफुल स्टोरी आपना बताइए दूसरा काफ़ी शो मैंने की बपी लहरी साहब का अमीषा पटेल जी का सलमान खान करिश्मा काफ़ी फिल्म स्टार के साथ प्ले वे सिंगर सुदेश भोसले साधना सरगम और सब में बड़े इवेंट्स से करता हूं और फिल्म स्टार के साथ ही करता हूं और छोटे जो मेरे प्रोग्राम होते हैं आम ए सिंगर किशोर कुमार में गाता हूं मेरा टाइटल गाता रहे मेरा दिल चलता है इंडिया में किया इंडिया के बाहर भी किया और सक्सेसफुल रहा भगवान के आशीर्वाद से आपका सक्सेस यूं ही बढ़ता रहे यही शुभकामना करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप जैसे कि आपने बताया कि मैं एक सिंगर भी हूं तो मैं चाहूंगा कि कुछ जो गीत आपको बहुत पसंद है वो थोड़ा सा गुनगुना जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया मौत से निभाएंगे हम रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगा आपका ये गीत और मैं चाहूँगा कि इस गीत के अंदर हमको क्या सीख मिलता है एंड आप क्यों इस गीत को गुनगुनाते हैं क्या चीज़ आपको टच करती है? क्योंकि सिंपल है जब भी आदमी कोई भी बच्चा हो छोटा हो जब भी वो जन्म लेता है तो रोते रोते ही आता है और आता है तब उनकी जो मुठ्ठी होती है हाथ की वो बंद होती है वो अपना भाग्य ले आता है और जब भी उनका अंतिम समय आता है और उनके अवसान होता है तब उनके हाथ खा, खाली होते हैं और हंसते ऐसे जाते हैं दिनेश कुमार पटेल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग काफ़ी जीवन के काफ़ी पहलुओं को देखते हैं और जीवन जीते रहते हैं तो उसमें हम अपना लक्ष्य को बना के अगर चलते हैं तो कहते हैं कि वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है या वो अपने मुकाम को पाते हैं तो आपके जीवन का लक्ष्य मेरे जीवन का लक्ष्य तो एक ही है कि और भी मैं प्रोग्राम करूँ फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाओ और जो पॉलिटिशियन उसमें भी हूँ प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति जो है उनका मैं कल्चर कमेटी का चेयरमैन हूँ तो मेरी इच्छा है कि इस फील्ड में जाके कुछ अच्छा और करूँ कलाकारों के लिए आम पब्लिक के लिए और कलाकार एक ऐसे सेतु है अभी आपने देखा होगा कि सब जो पार्टियाँ हैं राजकीय पार्टियाँ वो कलाकार को ज़्यादा टिकट देती है राज्यसभा में देती है तो वो क्या है कि कलाकार एक सेतु होता है पब्लिक और नेता के बीच में तो वो उनको ज्वाइन करता है ब्रिज बनता था तो मेरी बस यही आज प्रभु से प्रार्थना है कि मैंने जो लक्ष्य मेरा जो लक्ष्य है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ और वर्तमान समय में जैसे दुनिया का जो ट्रेंड चल रहा है लोग किस तरह से जी रहे हैं तो उसको देख के क्या लगता है कि आने वाला समय में जो भारत का फ्रेम है या भारत का जो नाम है वो किस तरह से होगा अभी देखा जाए तो ये कलयुग बोला जाता है लेकिन यहाँ जो चलता है मैं आज आया हूँ यहाँ पे आबू में और मैंने जो देखा प्रभु का एक साक्षात्कार मैं पहली दफ़े आया हूँ पहले भी मुझे कई दोस्तों ने बताया कि ऐसा ब्रह्मा कुमार जी का है और लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं आ पाया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से यहाँ पे आया हूँ अगर पहले आया होता तो आज कुछ और था बहुत अच्छी बात आपने शेयर किया और यहाँ से आपको क्या सीख मिला लस, लेसन क्या आप लेके जा रहे हैं बस लेसन तो यही है कि प्रभु से ताल मिलाओ जो भी है वो प्रभु ही है और नेक पे चलो सच्चाई पे चलो और अपना जो गोल है जो लक्ष्य है वो लक्ष्य लेके चलो और पॉजिटिवली थिंकिंग लेके चलो तो आपका रास्ता सरल हो जाएगा चलिए दिनेश कुमार जी जाते जाते मैं कहूँगा कि आपके जीवन में आप किनको आदर्श मानते हैं और क्यों मान मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा आदर्श मेरी माँ को मानता था मैं बहुत साल पहले वो चल बसी और मेरे पिताजी हैं जिनके आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूँ लेकिन क्या है कि हमारे मैं पटेल हूं तो पहले के जो हमारे पिताजी थे वो किसान थे तो हमारे पटेल में ये प्रोग्राम का कुछ नहीं होता था वो गलत माना जाता था कि भी ये ऐसे घूमता है ऐसा करता है लेकिन मुझे आज भी याद है जब भी मैंने प्रोग्राम किया आशा जी का तो मुझे बना भी बताए मेरे पिताजी अब एम में बैठ के स्टेडियम पर आए वहाँ पे आए और सब जो देखा पब्लिक को देखा इतनी सारी गाड़ी गाड़ियाँ देखी है देखी तो उनको लगा कि नहीं सर कुछ तो है और कुछ अच्छी तरह अच्छा अच्छी तरह जा रहा अच्छा कुछ कर रहा है तब उन्होंने बोला था कि आज मेरा गोल जो वो बचपन में भी मुझे बता रहे थे कि लोग मेरे नाम से तुझे जाने वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन तेरे नाम से मुझे जाने कि देखो वो दिनेश कुमार जी का पिताजी जा रहे तो मैं भी बहुत खुश था वो भी बहुत खुश थे और मिले मुझे पता ही नहीं था कि वो आने जो, जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेसन हम सभी को मिल रहा है की दिनेश कुमार जी जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर उनके घराने में पठन कराने में इन चीजों को थोड़ा सा अलग मानते थे लेकिन जब आँखों देखा हाल उन्होंने देखा तो वो पूरा ही जो भावनाएं थी वो बदल गई और एक अच्छा मोटिव जो है पिताजी ने जो सोच के रखा था उसी तरह से उनको लगा कि ये पूरा हो गया है तो दिनेश कुमार जी को भी अच्छा लगा और पिताजी को भी अच्छा लगा तो मैं यही चाहता हूं कि हम जो भी कर्म करें उसमें हमारा परिवार का नाम हो देश का नाम हो और हम सबके कल्याण के अर्थ कुछ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो दिनेश कुमार जी मैं कहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज इस रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी को क्या कहना चाहेंगे आप मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आपका लक्ष्य जो भी हो आप जो भी फील्ड में हैं लेकिन वो लक्ष्य को पकड़ के रखिए और सबसे पहले माता पिता जी का आशीर्वाद और बाद में भगवान जी का आशीर्वाद लेके आप जाइए तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे ये मेरा पूरा विश्वास है श्रद्धा है बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस कार्यक्रम में और अपने अनुभव शेयर करने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कराते रहो जिंदगी का सफर है तैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जान पर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं है ये कैसी सीट चलते हैं सब मगर बर, कोई सम को जी गए चार नगर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर कोई सम